श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद 122, 18 अक्टूबर 1885, डॉक्टर के प्रति उपदेश डॉक्टर ने श्री रामकृष्ण के लिए दवा दी दो गोलियाँ कहने लगे ये गोलियाँ दी है पुरुष और प्रकृति सब हंसते हैं श्री राम कृष्ण हाश हाँ पुरुष और प्रकृति एक ही साथ रहते हैं तुमने कबूतरों को नहीं देखा नर तथा मादा अलग नहीं रह सकते जहां पुरुष है वहीं प्रकृति भी है जहां प्रकृति है वहीं पुरुष भी है आज विजयादशमी है श्री रामकृष्ण ने डॉक्टर से कुछ मिष्ठान न खाने के लिए कहा भक्तगण मिष्ठान न देने लगे डॉक्टर खाते हुए भोजन के लिए थैंक यू कहता हूं। आपने जो ऐसा उपदेश दिया उसके लिए नहीं वह थैंक यू मुँह से क्यों निकला जाए निकाला जाए श्री राम कृष्ण उनमें मन रखना और क्या कहूँ और थोड़ी थोड़ी देर के लिए ध्यान करना छोटे नरेंद्र को दिखलाकर देखो इसका मन ईश्वर में बिल्कुल लीन हो जाता है जो सब बातें तुमसे कही गई थी डॉक्टर अब इन लोगों से कहिए श्री राम को जिसे जैसा सही है उसके लिए वैसी ही व्यवस्था की जाती है वे सब बातें ये सब लोग कभी समझ सकते हैं तुमसे कही गई थी वह और बात है लड़के को जो भोजन रुचता है और जो उसे सही है वही भोजन उसके लिए माँ पकाती है सब हंसते हैं डॉक्टर चले गए विद्या के उपलक्ष में सब भक्तों ने श्री रामकृष्ण को साष्टांग प्रणाम करके उनके पैरों की धूल लेकर सिर से लगाई फिर एक दूसरे को सप्रेम भेटने लगे आनंद की मानव सीमा नहीं रही श्री रामकृष्ण को इतनी सख्य सख्त बीमारी है परंतु वे जैसे सब भूल गए हो प्रेमालिंगन और मिष्ठान भोजन बड़ी देर तक चल रहा है श्री रामकृष्ण के पास छोटे नरेंद्र मास्टर तथा दो चार भक्त और बैठे हुए हैं श्री रामकृष्ण आनंद से बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर के बारे में बातचीत होने लगी श्री रामकृष्ण डॉक्टर को और अधिक कुछ कहना न होगा पेड़ का काटना जब समाप्त हो जाता है तब जो आदमी काटता है वह जरा हटकर खड़ा हो जाता है कुछ देर बाद पेड़ आप ही गिर जाता है मास्टर से डॉक्टर बहुत बदल गया है मास्टर जी हाँ यहाँ आने पर उसकी अकल ही मारी जाती है क्या दवा दी जानी चाहिए इसकी बात ही नहीं उठाते हम लोग जब याद दिलाते हैं तब कहते हैं हाँ हाँ दवा देनी है बैठक खाने में कोई कोई भक्त गा रहे थे श्री राम जिस कमरे में है उसी में सब के आने पर श्री राम कृष्ण कहने लगे तुम सब गा रहे थे ताल ठीक क्यों नहीं रहता कोई एक बेताल सिद्ध था वह भी वैसी ही बा, बात हुई सब हंसते हैं छोटे नरेंद्र का आदमी एक लड़का आया हुआ है खूब भड़कीली पोशाक पहने और नाक पर चश्मा लगाए श्री राम कृष्ण छोटे नरेंद्र से बातचीत कर रहे हैं श्री राम कृष्ण देखो इसी रास्ते से एक जवान आदमी जा रहा था उसकी कमीज़ की आस्तीनों में प्लेट पड़ी थी उसके चलने का ढंग भी कैसा था रह रहकर वह चादर हटाकर कर अपनी कमीज़ दिखाता था और इधर उधर देखता था कि कोई उसकी कमीज़ देखता भी है या नहीं परंतु जब वह चलता था तो साफ मालूम हो जाता था कि उसके पैर टेढ़े हैं मोर अपने पंख तो दिखलाता है पर उसके पैर बड़े गंदे होते हैं इसी प्रकार ऊट भी बड़ा भद्दा होता है उसके सब अंग कुत्सित होते हैं नरेंद्र का आत्मी परंतु आचरण अच्छे होते हैं श्रीराम अच्छा है परंतु ऊँट कटीली घास खाता है मुख से धर खून गिरता है फिर भी वही घास खाता जाता है आँख के सामने लड़का मरा फिर भी संसारी लड़का लड़का की ही रट लगाए रहता है